हम में आगे चलते हुए भक्तों के के संघ विषय हमने चर्चा की थी साधु संघ और प्रीति लक्षण के विषय में चर्चा की थी अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर के भक्तों के विषय में चर्चा की थी इत्यादि में महाराज जो लिख रहे हैं अलग अलग तो तो तो है कि महाराज बता रहे थे जो ग्राहक लोग हैं उनको ब्राह्मणों को और सन्यासियों को घर पे बुला करके सत्संग करना चाहिए साधु संग करना चाहिए उनको बुला करके उनसे सुनना चाहिए उनके चरण धोने चाहिए और उनको खिलाना चाहिए उनसे प्रश्न करने चाहिए अपने संशय को दूर करने के लिए उनके साथ जब करना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए इस प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति नियमित रूप से विशिष्ट प्रभुपात के पिताजी भी इस प्रकार से पालन करते थे प्रभुपात को पसंद नहीं था कि वो बोगस सही साधु को भी बुलाते और बोगस सागुर को भी बुलाते थे। लेकिन ये एक प्रथा है वैदिक समाज में कि वो लोग साधु को बुला करके इस प्रकार से सत्संग करते हैं जिससे उनको लाभ हो इसलिए वो प्रथा हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं तो चलता है जब गुरु महाराज आते हैं तो सब घर को जुलाते हैं कृष्ण करते हैं उनको करते हैं उनकी सेवा करते हैं उस प्रकार से उनको तो ये एक वैदिक समाज का ही भाग है इस प्रकार से इससे हर एक व्यक्ति को साधु संघ प्राप्त हो सकता था कभी भी नियम था कि कभी भी यदि सन्यासी आते हैं गांव में तो गांव के जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग उनको उनकी सेवा करेंगे घर पे उनको न्यौता देंगे इस प्रकार से साधु संघ प्राप्त करेंगे प्रकार अन्य लोग ब्राह्मणों को घर पे लाते थे और अलग अलग प्रकार से साधु संघ करते थे जिससे धीरे धीरे प्रगति हो तो क्योंकि गृह आश्रम में आसक्ति के बहुत चांसेस होते और हो भी जाती है आ सकती। तो धीरे धीरे वो आसक्ति हटेगी जब साधु लोगों की सेवा होगी नारद मुनि के विषय में भी इसी प्रकार से हुआ वेदांत लोग आए थे तो उन लोगों की सेवा नारद मुनि करते थे वो सेवा करते करते वो नारद मुनि बन गए। सेवा करते करते वो नारद मुनि बन गए उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गयी ये वर्णन प्रथम स्कूल में आता है हमने जैसे पहले चर्चा किया था साधु संघ में हमारी चेतना एक तो उन्नत भक्तों से जो साधु संघ होता है जैसे गुरु महाराज आते हैं ऐसे तो उन सब को सुनना है उनको खिलाना है उनकी सेवा करनी है और उनके लिए जीवन, जीवन समर्पित करना है ये साधु संघ है और जब हम लोग साथ में रहते हैं तो साधर करना सही भक्त था निवास जो उन्नत भक्त है जो गुरु है उनकी सेवा सब मिलकर के कर रहे हैं उस प्रकार से ये साधु संघ में भावना रहती है कि सब लोग मिलकर के उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं तो इसलिए वो जो मिलकर के सेवा करनी है तो उसमें उनकी इच्छा क्या है उनके साथ हम सबको अपनी इच्छा को सिंक्रोनाइज करना होगा अर्थात तालमेल बैठाना होगा उनकी इच्छाओं हो के साथ वो ऐसा चाहते हैं तो ठीक है इस बात की सिद्धि हो कि ऐसा हो जाए उसके लिए हम इस प्रकार से करेंगे तो उस तरह से अपनी इच्छाओं का तालमेल उनकी इच्छाओं के साथ बैठा करके हम सब लोग तालमेल में रह सकते अंत तो कृष्ण ही केंद्र में है वास्तविकता में और कृष्ण केंद्रित जब सभी लोग रहते हैं तो हमेशा तालमेल रहता है कृष्ण केंद्रित क्योंकि सबने कृष्ण से तालमेल बैठा है जैसे पानी में पत्थर डालते हैं तो जो तरंगे हैं जो बनती है एक पत्थर डाला यदि एक ही जगह पे एक पॉइंट पे तो जो सब तरंगे बनती है वो आ, एक ही केंद्र वाली होती है क्या बोलते हैं उनको समकेंद्रीय कॉन्सेंट्रेट इंग्लिश में बोलते हैं तो ऐसी तरंगे बनेगी जो एक दूसरे से क्लेश नहीं होती यदि वही पत्थर तीन चार पत्थर अलग अलग जगह पे डाले तो उससे भी तरंगे उठेगी और वो सब तरंगे एक दूसरे के साथ झगड़े तो हमको कृष्ण केंद्रित यदि सब लोग अपना तालमेल बैठाते हैं तो केंद्र कृष्ण होंगे और सबका तालमेल बैठ जाएगा अन्यथा सबका अपना अपना केंद्र होगा तो उसमें तालमेल नहीं बैठेगा और वो केंद्र कृष्ण ही होना चाहिए हम सब मिलकर के एक नया केंद्र बना करके उसमें तालमेल नहीं बैठा है सब तालमेल बैठाने के लिए एक नियम रख सकते चलो मंगला की नहीं करना सबका तालमेल है उसमें क्योंकि माया माया के साथ भी तालमेल बैठता है ऐसा तो नहीं इसलिए तो तादर चरण से ही भक्त शनिवास उनको जैसा चाहिए उनकी जैसी इच्छा है उस प्रकार से हमको स्थापित करना है चीजें ताकि वो प्रसन्न हो पाए और इसके लिए हम सब लोग कोऑपरेशन करेंगे उसको बोलते को ऑपरेशन सहायता या क्या बोलेंगे सहकार सहकार करते हैं लेकिन सहकार अपने आप में सत्य नहीं है सहकार करना अपने आप में सत्य नहीं है सहकार तो चोर लोग भी करते हैं कितनी अच्छे से बैंक बनाते हैं और बैंक भी लूट लेते हैं सब लोग सहकार करके अलग अलग चीजें कर सकते इसलिए अपने आप में सरकार कोई सत्य नहीं है सहकार एक परम ध्येय के लिए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको जैसा चाहिए उस चीज को करने के लिए जो भी आवश्यक है वो करना इन चीजों में हम सहकार करते हैं उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम सबको सहकार करके काम करना चाहिए अन्यथा नहीं उनके विपरीत यदि कोई कह रहा है तो वो गलत होगा उसके साथ सहकार नहीं हो सकता है इसलिए ये कोऑपरेशन की जो व्याख्या है उसको सही से समझना चाहिए कि हम सबको कोऑपरेट करना है हम सबको सहकार करना है गुरु और कृष्ण की इच्छा में न कि किसी और की इच्छा में ये कई बार आता है अब तो सहकार करते ही नहीं हमारा ऐसा हो सकता है कोई कहेगा कि ये तो मेरा कभी साथ ही नहीं देता है लेकिन आप क्या काम कर रहे हो वो फिर देखना पड़ेगा ना यदि आप गुरु कृष्ण के विरुद्ध काम कर रहे हो वो साथ नहीं दे रहा है तो सही है उसको नहीं देना चाहिए साथ आपको साथ देना चाहिए उसको क्योंकि वो गुरु कृष्ण की सरकार ही करता है तो ये बड़ी समस्या है अन्य था प्रभुपात सहकार को बहुत जोर दिए थे बहुत मतलब कुछ जोर दिए थे इस को एक जैसा मतलब लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लेकिन उस सहकार के ऊपर ज्यादा जोर देकर के प्रभुपात की शिक्षाओं का जोर निकाल दिया इसके कारण अब ऐसी स्थिति है कि प्रभुपात के विरुद्ध भी कार्य करते जाओ और कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं लोग तो सहकार नहीं करते वो गलत बात है वो को नहीं है ऐसी बातों में सहकार नहीं होना चाहिए हम सबको भगवान को इसलिए तादेरा चरण सही भक्त से हम सबको सहकार करके साथ में रह करके उनकी चरण सेवा करनी है और उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी है उसके लिए हमारी चिंतन होना चाहिए हमारा मनन होना चाहिए और निधि ध्यास होना चाहिए मतलब प्रैक्टिकल उसके लिए कार्य करना चाहिए जो भी आवश्यक है वो करना चाहिए जिनको सहकार देने की जरूरत है उनको सरकार सहकार भी देना चाहिए यदि कोई दूसरा अच्छा कर पा रहा है हमसे तो हमें खुश होना चाहिए उसके लिए आनंदित होना चाहिए कि चलो मैं तो नहीं कर पा रहा लेकिन वो तो कर पा रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो कर नहीं पा रहा और वो कर रहा है फिर मेरे ऊपर आ जाएगा तो मुझे भी करना पड़ेगा तो इसलिए उनसे ईर्ष्या करो ऐसा होता है मैं तो कर नहीं पाऊंगा मुझे करना नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कर पा रहा है और वो कर रहा है तो देखो सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं और फिर मैं भी फोर्स होता हूँ मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा तो उससे दुख होता है इसलिए फिर उसकी ईर्षा होती है इसलिए कुछ भी करके उसका बंद कराओ या कभी भी एक बार उसने नहीं किया उसने कुछ गलत किया एक बार तो उसको इतना बढ़ाओ कि जिससे ऐसा स्थापित हो जाए कि कोई भी इसको नहीं कर सकते नियम तो ये ईर्षा से उत्पन्न है तो इस इस प्रकार से नहीं करना में वो भावना है ही नहीं कि हम सब मिल करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि यदि वो कार्य से गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा कोई और कर पा रहा है तो तो बहुत अच्छा है मैं नहीं कर पा रहा लेकिन वो तो कर पा रहा है देखो उनसे गुरु कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे तो एक महत्वपूर्ण बात है साथ में रहने के लिए भक्तगण साथ में रहते हैं सबके अलग अलग कर कारण वो कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन भावना कर पाने की होनी चाहिए भले नहीं कर पा रहे सबको पता होना चाहिए कैसे कोई जो दूसरे भक्त कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य का कृष्ण भवन अमृत आंदोलन को गुरु और कृष्ण को क्या योगदान जा रहा है इसका महत्व क्या है उसमें यह समझना आवश्यक रहता है हमेशा उसका सजाग रहना चाहिए ये वस्तु का ये समझ हमें होनी चाहिए तभी हम हर एक वस्तु को भगवान के संबंध में देख पाएंगे इसके साथ साथ ये भी समझ होनी चाहिए कि कोई नॉन कार्य कर रहा है तो कैसे वो गुरु कृष्णा प्रसन्न भी हो रहा है। दोनों आंखों थी लेकिन हम इस प्रकार से जब देखते हैं कि हाँ ये इस प्रकार से जाना चाहिए फिर हम नहीं कर पा रहे तो भी हमारे अंदर क्या भावना आएगी कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ यदि कर पाता तो गुरु कृष्ण प्रसन्न होते वो कर पा रहे हैं तो चलो जाकर के तो उनसे पूछते कैसे कर सकते उनसे सलाह लेते हैं उनकी सेवा करते ताकि मुझमें भी कुछ गुण आ जाए किस तरह की भावना रहेगी अन्यथा जो मैंने पहले बताया ऐसी उल्टी भावना है ये बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है ऐसा हम बच्चों को पहले की बात है शुरुआत में जब थे मंगला आरती उठना कंपल्सरी है कंपलसरी है बहुत नखरे तो करते थे बच्चे कंपलसरी है अभी सबको उठना ही है तो मान लो कि किसी को नहीं उठाया या किसी को छोड़ दिया चलो ठीक है आज उसने फिर दुख रहा है मेरा ठीक है चलो सो जा हमको भी पता है वो बहना बना रहा है तो पिता जी रोज बहाना बनाते एक बार परमिशन दे दो तो करके बोल दिया सो जाओगे तो उसका बाजू वाला भी बोलेगा मेरा भी फिर दुख रहा है उसका नहीं दुख रहा होगा फिर भी वो बोलेगा उसको ये जबरदस्ती करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा मुझे ही बोलते रहते उसको तो कुछ नहीं बोलते वो तो सोता था एक दिन परमिशन मिसी मुझे ही बोलते रहते उसको तो कुछ नहीं बोलते ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसको मंगलारती में उठने का लाभ नहीं पता है वो ये नहीं ये सोच करके मंगलारती नहीं उठ रहा कि ये तो मेरे भले के लिए वो तो ये सोच कर उठ है तो उठना पड़ेगा यहाँ पे रहना तो उठना तो पड़ेगा ना खाते पीते क्या करेंगे खाना पीना ऐसा करके उठ रहा है ऐसा करके उठ जाता है इसलिए उसके हृदय में तो रहा आई यदि इसके बिना चल जाता है तो चला लेते हैं ना इसलिए किसी और का यदि चल गया इसके बिना देखो उसको तो मजा आ गया और मेरे तो यहाँ पे तेल निकल गया उसका तो मजा आ गया क्योंकि वो सोच रहा है कि मंगलाती नहीं जाना उसमें मजा आया मंगलाती का नियम जो है वो नहीं पालन करना उसमें मजा आया और जो उसको पालन करते उसको मजा नहीं है लेकिन ये जल्लाद लोग बताते हैं तो करना पड़ता है क्या कर बच्चे तो यही सोचते हैं ना उनको कहा मंगल आरती की महिमा पता है तो इस तरह से किससे आते थे वो तो बोला हम उसको उसको तो छोड़ के हम को ही उठाते हैं तो उसमें समझ आती है जब समझदार हो जाते हैं कि मंगल आरती उठना तो अच्छा ही तो जो उठा रहे हैं जबरदस्ती भी यदि उठा रहे हैं तो उसके प्रति हमको कृतज्ञता होगी कि देखो मुझे बता लिया जैसे गुरु महाराज से तो अमेरिका से आए जामनगर रथ यात्रा के लिए अमेरिका से आए और तुरंत रथ यात्रा में आए मतलब उनका जेटलेग था जेटलेक मतलब एक रात उड़ गई <laughs> ऐसा होता है उधर से रात को बैठे और इधर सुबह सुबह हो गई पहुंचे कुछ घंटे में इधर पहुंच गए सुबह हो गई तो रात निकल गई सोयाबीना सोना क्योंकि टाइम ही नहीं मिला टाइम ही था ही नहीं तो जटलेग हो जाता है तो तब दिन में शरीर सोता है तो तब गुरु महाराज सो रहे थे रात को क्योंकि अभी जटलेग है तो रथ यात्रा भी ट्रेन सोना पड़ेगा लंबा अंदर से दरवाजा बंद था गुरु महाराज सो रहे थे और सुबह उठ नहीं रहे उठे नहीं साढ़े तीन बजे उठ जाते जन्दगी उठे नहीं तो वृंदा चंद्र को उठे उठा पहले थोड़ा खटखटाया सरवंट से नहीं उठे महाराज जोर खटखटाया नहीं उठे नहीं उठे सब तो टें समझे महाराज उठे क्यों नहीं क्या हो क्या गया अंदर तो एकदम जोर से दरवाजा खटखटाया महाराज उठ गया महाराज ने दरवाजा खोला बोला थैंक यू वेरी मच यू सेवड मी अभी मंगलवार की जा पाऊंगे हम होते तो क्या करते <laughs> पता नहीं चलता साया। <laughs> कि आपने मुझे बचा लिया ऐसा उनको ऐसा उनको भावना हुई गुरु महाराज को कि देखो मंगला नहीं तो मैं चली जाती मुझे बचा लिया तो इस प्रकार से ये एक वस्तु है जब हम चीज का महत्व जानते हैं तो हम कृतज्ञ रहते हैं हमको वो बर्डन नहीं लगता है हम नहीं कर पाते तो भी हमको उसकी ग्लानी होती है तो इस प्रकार से रहना चाहिए भक्तों के संग में क्योंकि महाराज प्रभुपाद कृष्ण वो जो चीजें चाहते हैं वो तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो वो चाहते हैं हमसे हम सब मिलकर के स्थापित करने जाएंगे तो उसमें होगा कि कुछ भक्त उसको पालन नहीं कर पाते हैं कर पाते हैं तो जानबूझ के नहीं तो पैसे भी लोग नहीं खोते हैं ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग उसके होते हैं मतलब कुछ ना कुछ अनर्थ रहते ही है तो यदि हम उसकी महत्व जानते हैं वस्तु का तो चाहे कोई दूसरा भी नहीं कर पा रहा है हम अकेले कर पा रहे हैं तो भी हम संतुष्ट ऐसा नहीं वो उसको तो नहीं क्या हम तो कहते ये चीजें रहती है ये भक, ये है तादेर चरण, चरण से भी भक्त शनिवास केवल भक्त शनिवास नहीं चरण सेवा करने के लिए भक्त के साथ बात है तो उसका उत्साह कभी कम नहीं हो जाएगा ये मैं क्यों पालन करूँ कोई तो नहीं करता मैं क्यों करूँ उसका उत्साह ऐसे कम नहीं होगा उसका तो उल्टा वो सोचेगा कि कोई भी पालन नहीं कर पा रहा है मैं पालन कर पा रहा हूँ तो अच्छा एक मैं पालन करता रहूँ ताकि मुझको देख करके एक आध एक आध धीरे धीरे पालन करेंगे नहीं तो फिर क्या पूरा ही बंद हो जाएगा जैसा प्रभुपाद चाहते ऐसी वस्तु ही पूरी बंद हो जाएगी कि प्रभुपाद ने जो भी कृपा किया उसके कारण मैं पालन कर पा रहा हूँ ये नियम तो अच्छा है कि मैं इसको और दृढ़ता से पालन करूं, ताकि दूसरे इसको देख करके पालन करेंगे तो ये मिशन आगे बढ़ेगा इस प्रकार से उसका उत्साह बढ़ेगा दूसरे पालन नहीं कर रहे वो देख करके ना कि घटेगा तो ये एक चेतना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कार्यवास अन्यथा बहुत झगड़े होते झगड़े तो दूसरे कारणों से भी होते लेकिन इस कारण से भी बोलते वो जो वस्तु है ईश्वर एक अधिन शुभालिश है शुद्ध प्रेम मैत्री कृपा यह करो कि स मध्यम अधिकारी का लक्षण है कि वो सब प्रकार के भेद देखते व्यक्ति की अधिकारीता को देख करके भेद देखते हैं वो देखते हैं कि भगवान है वो देखते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त गुरुगण है वो देखते उन्नत भक्त वे देखते हैं कि हमारे आसपास वाले ही भक्त हैं, और भी देखते हैं कि हमसे कनिष्ठ भी भक्त हैं, और देखते हैं अभक्त लोग भी हैं, और देखते हैं द्वेषी लोग भी और इन सब के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये मध्यम अधिकारी <laughs> <laughs> तो हमको मध्यम अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए और ये स्तर पे हम दूसरे कनिष्ठ और मध्यम में क्या भेद है कनिष्ठ अधिकारी भगवान की सेवा करते हैं लेकिन कनिष्ठ और मध्यम में भेद ये है कि कनिष्ठ अधिकारी दूसरे सब भक्त क्या करते हैं और दूसरे लोग क्या करते हैं उसको यथारूप नहीं समझता है उसकी वैल्यू उसको नहीं पता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं कैसे भगवान की सेवा में लगे हैं वो वैल्यू उसको पता नहीं है इतनी अर्थात वो रिकोगनाइज नहीं कर रहा है दूसरे की सेवा में उसको अपनी सेवा है अपना जो सब कुछ है वो लेकर के चल रहा है ये मेरे लिए सफिशियंट बस हो गया लेकिन वो बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहा है वो नहीं देख पा रहा है कि उसके बाजू वाला ही जो भगवान की सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा किस प्रकार से भगवान के उसमें लाभ दे रही है भगवान के मूवमेंट में आ, काम आ रही है उसकी सेवा किस प्रकार से उसके महत्व को वह नहीं देख पाता है तो तादेर चरण से भक्त शनिवार उसमें यह महत्व देखना सीखना पड़ेगा अन्यथा यदि आप 100 रोबोट को लगा देते हैं 100 प्रकार के कार्य करने के लिए एक ही जगह पे तो उन लोगों में झगड़ा बहुत कि एक ही जगह पे लगाया है रिसोर्सेज एक ही सारे हैं सर एक को ये चाहिए होगा एक कोई मोबाइल चाहिए होगा किसी को फोन करने के लिए दूसरे को भी यही चाहिए होगा और तो तीसरे को भी यही चाहिए होगा वो तो अपना आप नहीं देख रहे हैं मेरी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है ये नहीं हुआ तो अपना गोल लेकर के चल रहे इसलिए उसका कैलकुलेशन में यही ही आ गया ये तो अब मुझे मिलना चाहिए बाकी किसी को क्योंकि तो उसको तो यही लगाया यही सर्वस रहे मैं जो कर रहा हूँ उसके कारण बहुत झगड़े होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है अलग अलग सेवाएं हैं हर एक व्यक्ति को अपना अपना कार्य करने को प्राप्त हुआ है लेकिन वो कार्य अपना कार्य कैसे भगवान की सेवा में जा रहा है वो देखना और अपने साथ साथ दूसरों का कार्य कैसे भगवान की सेवा में जा रहा है उसको भी कनेक्ट करके देखना हमेशा उसका रिकोगनाइज करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण है मध्यम अधिकारी के लिए मध्यम अधिकारी होते हैं जो भक्तों के संग में इस प्रकार से रहते हैं यदि आप लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उपदेश अमृता तो, तो वहां पे बात आती है जब प्रीति लक्षण की बात आती है और उसके बाद वाला जो श्लोक आता है तो वो मध्यम अधिकार के लिए है कि तो वहाँ पे प्रभुपाद लिखता है तात्पर्य में या तो भक्ति ठाकुर तो लिखते हैं कि ये मध्यम अधिकारी के लिए है श्लोक क्योंकि मध्यम अधिकारी ऐसा है जो ये सब भेद कर सकता है और तभी तो वो संग किसके साथ करना चाहिए किसके साथ नहीं करना चाहिए उसका पता चलेगा इसलिए मुख्य रूप से साधु संघ का महत्व और साथ में रहकर किस प्रकार से सेवा करना वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मध्यम अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है साथ में रहकर सेवा करने के मध्यम अधिकारी के स्तर से दूसरों की सेवा क्या है उसको रेकग्नाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है जैसे मंदिर में पुजारी लोग पुजारी सेवा कर रहे हैं कुक लोग जो रसोइया है रसोई कर रहे हैं घर में गृहिणी गृह कार्य कर रही है खेत में किसान कृषि कर रहे हैं गोपालक गोपालन कर रहे हैं कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बना रहे हैं इत्यादि अलग अलग अलग अलग कार्य चल रहे हैं वो कार्य किस प्रकार से शिल प्रत की सेवा में जा रहे हैं वो बोध होना चाहिए तो ऐसा करके आ, हम समझ पाएंगे हरेक का कार्य कितना महत्वपूर्ण है और ये भगवान को बहुत पसंद है इस प्रकार तब तो हम साथ में रह करके कार्य कर सकते व्हील विल गो ऑन पहिया घूमता रहेगा हम ट्रेन का पहिया घूमता रहेगा जब सब मिल कर काम करेंगे अपना प्रभुपा कई बार इसको करते थे कि भारतीय रेल में वो एक स्लोगन था तो व्हील शुड गो ऑन पहिया चलता रहना चाहिए मतलब सब लोग ये देखे की ट्रेन के पहिए चलते रहे पटरी ठीक करने वाला वो देखे कि उसकी पटरी ठीक हो रही है तो पहिया ठीक चलता रहेगा और बुकिंग वाले वो देखे कि बुकिंग ठीक से हो रहा है तो लोग आएंगे तो ट्रेन चलती रहेगी पहिया चलता रहेगा इंजन वाला ये देखता रहे कि इंजन ठीक से चल रहा है तो पहिया चलता रहेगा ऐसा करके बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय रेल की सेवा में है लेकिन अपने अपने कार्य नियोजित होने के कारण वो ये देख रहे की कैसे हमारी सेवा करने से पहिया चलता रहता है उसी प्रकार से अः वो यहाँ पे भी होना चाहिए इसलिए दूसरों की सेवा रेकग्नाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है गोरपुर चंद्रप्र का बहुत मुख्य मुद्दा रहता है जब भी उनके प्रवचन रहते उनकी सेवाओं को हम रेकनाइज कर किस प्रकार से कौन सेवा कर रहा है सही सेवा कर रहा है। उसका भगवान के मिशन में क्या उसका योगदान रह रहा है कभी कभी उनका जा, साथ जाकर के कभी, कभी कभी लग सकते कुछ अनुभव लेने के लिए कहा आगे लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं कि ये लोग तो क्या है खेत में तो पता नहीं क्या करते हैं हमेशा थोड़ी कठोर काम होगा और खेत वाले सोचते हैं कि पूजारी बस सोते ही रहते हैं बस थोड़ा घुमा दिया कुछ मान लो इस प्रकार के सोच आ सकती है आगे जाके थोड़ी तो दीपक घुमा दिया और बाकी तो बस अपना सोचे रहो तो एक महत्वपूर्ण बात है करना और जब ये रिकॉग्निशन होगा तो क्या होगा कि हम अपने आप का भी अन्वेषण करेंगे सिंहावलोकन करेंगे आंतरिक अन्वेषण करेंगे हम कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या दूसरे के कार्य में तो कुछ बाधा नहीं आ रही है कुछ रुकावट नहीं आ रही है क्योंकि वो रुकावट आएगी तो भी पहिया रुक जाएगा सही? मान लो पटरी ठीक करने वाला है मान तो लो पटरी ठीक करने वाला कुछ हो रहा वाला है वो इंजन सब ठीक किया और उसके सब कल पुरजे और जो सब बाकी पड़ा था वो तो पटरी पर ही छोड़ के चला गया तो ट्रेन रुक जाएगी ना पहिया रुक जाएगा सब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है कि हम जो कर रहे हैं उससे दूसरों की सेवा में क्या प्रभाव हो रहा है उसको भी फिर हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब तक हम ये सोचते नहीं कि दूसरे की सेवा किस प्रकार से अलग अलग जगह पे काम आ तब तक हम वो नहीं सोच पाते उसके कारण हम जो कार्य करते हैं उससे हजार लोग दूसरे के नुकसान होता नहीं उसके कारण पहुक जाता है रुकता रहता है रुकावट आती रहती है इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं हमारी सेवा में जो हम सब कुछ कर रहे हैं उससे क्या दूसरे की सेवा में नुकसान तो नहीं हो रहा है यदि नुकसान हो रहा है तो उसका कुछ और उपाय क्या हमारे पास है कि जिससे उसकी सेवा में भी नुकसान नहीं हो मेरी भी सेवा हो जाए इस तरह से बुद्धि लगाना भगवान ने बुद्धि दी है ना हम सबको तो यहाँ सब जगह पे बुद्धि लगानी होती है मत्सर्य उत... यहाँ पे नहीं लगाएंगे बुद्धि तो मत्सर्य बुद्धि लगेगी दूसरों के उत्कर्ष में हम दुखी होंगे पर सुखे पर सुखे दुखी होने लगेंगे बुद्धि तो लगनी ही है ऐसी तो जगह को बुद्धि लगाई हम जो कर रहे हैं उससे दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा नहीं दूसरों को नुकसान हो रहा है तो उसकी क्या कोई और पद्धति है जिससे हम करें कि उनको नुकसान नहीं हो ऐसा सोचना चाहिए इस प्रकार से विचार करना चाहिए भक्तों के सामने ये सब विचार कॉरपोरेट जगत में भी होते हैं कि मैंने ये सब बताया काफ़ी चीज़ें इसमें से कॉरपोरेट जगत में इसकी ट्रेनिंग होती है अलग अलग प्रकार की क्योंकि तो तो वहाँ पे भी सब लोग को मिलकर काम करना है जहाँ पे ज़्यादा लोग मिलकर काम करने वाले भक्तों हो चाहे अभक्त हो ये सब चीज़ें होती है भक्त लोग का जो ध्येय है वो साथ में मिलकर के भगवान को प्रसन्न करना है और कॉरपोरेट में जो सब लोग हैं उनका ध्येय है वो तो साथ में के कंपनी का नाम ऊँचा करना इसको प्रोफिट करना सेंट्रल फॉर्मूला इसलिए इस प्रकार के चीजें वहां पे भी लागू तो होती ही है फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसमें आने वाली समस्याएं जो हैं, ये सब आती है उससे बचना का प्रयास करना चाहिए और आती रहेगी ऐसा समझिए जब तक हम भौतिक जगत में हैं तो समस्याएं तो रहेगी तो उसमें से समस्या है कि झगड़े होते हैं जहाँ पे भी एक से ज्यादा कंगन है क्या बोलते हैं हिंदी में कंगन ही बोलते कोई चूड़ी बोलता हैं कोई कंगन बोलता हैं संस्कृत शब्द क्या है उसका तो वो आवाज करेंगे एक से ज्यादा बर्तन होंगे तो आवाज होगी जब एक से ज्यादा लोग रहते हैं एक जगह पे तो आवाज होती है और कलियुग का तो ये धर्म है इसलिए उसको इससे अलग नहीं किया जा सकता तो आवाज होती रहेगी ज्यादा आवाज होगी कलियुग में कली का अर्थ ही है कि कला इसलिए झगड़े तो होते हैं उसको हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन यदि हम ऐसा सोच के चले झगड़े तो नहीं होंगे क्योंकि हम लोग तो सब भक्ति कर रहे हैं तो हम गलत जगह पे हैं ऐसा कभी नहीं होगा कहीं भी जाएंगे झगड़े होंगे ऐसा नहीं है कि भक्तों के समान में तभी झगड़े बाहर भी झगड़े हैं तो हर एक जगह पे झगड़े हैं झगड़े तो रहने वाले हैं तो झगड़ों के साथ जीना सीखना चाहिए और झगड़ा करना है, कम करने का प्रयास करना चाहिए किंतु झगड़े होते हो उसके साथ साथ जी करके भगवान की सेवा करते रहना सीखना चाहिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि क्षमा करना सीख सकते हैं कभी और भी बहुत प्रैक्टिकल बातें हो सकती अच्छा है उसमें क्षमाशीलता अच्छा लाभ देती है झगड़े होते हुए भी काम चलाने के लिए दूसरा है भागवतम में कहते हैं सातवा कम चौदवें अध्याय में कृपया भूत जम दुखम कृपा करके दूसरे जीवों से उत्पन्न जो दुख है उसको कम कर सकते हैं उसको जीत सकते हैं मतलब कोई नुकसान भी कर रहा है आप उसके कृपा करेंगे उसको फायदा कराएंगे तो कुछ समय में वो आपको दुख देना कम कर देगा कृपया भूत जम दुखम ये गांधी जी की फिलोसफी नहीं कह रहा मैं वो कहते कि कोई तो एक जाए तो दूसरा गल कर दो ये सब जो शिक्षाएं होती है सुभाषित की शिक्षाएं इसमें हमेशा अधिकारी का चिंतन करके ही आगे बढ़नाती है अभी कृपया भूत जन्म दुख कम वो एक जो राजा है वो लेकर के चले या कोई भी कुछ भी भले कर रहा हो मैं तो उसको क्षमा ही कर दूंगा तो वो अधर्म कर रहा है कृपया भूतजन दुखम राजा के ऊपर लागू नहीं होता है राजा तो तलवार से मार देगा ऐसे व्यक्ति को कर रहा है सबके ऊपर हो होता है इससे भी लाभ होता है, तो होता है। जबड़ों में। थोड़ा दूसरा ये सब जो वृत्ति है अंत तो बचवा जब हृदय से काम वासना हटती है तभी यह सब चीजों के ऊपर विजय प्राप्त होती है जब तक काम है तब तक क्रोध लोभ मोह मदम अक्षर यह सब होता है पर इसलिए भगवान को प्रार्थना करना और अच्छे से साधन करना यही इसका अल्टीमेट उपाय है अभी जब तक इसका अल्टीमेट उपाय प्राप्त नहीं हो जाता है अल्टीमेट इसका जो फल है इस उपाय का वो प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हमको इतनी हद तक इसको नियंत्रण में करके रखना है कि हमारा उपाय बंद नहीं हो जाए उपाय क्या है साधना भक्ति अभी हम जी झगड़े करते रहते हैं तो टाइम ही नहीं रहता है साधना करने का तो कैसे उपाय होगा सही उपाय जब चलेगा तभी तो जाकर के बीमारी दूर होगी तो झगड़े होंगे नो डाउट वो होने वाले हैं वो रहेंगे लेकिन उसको इतना कंट्रोल करके रखोग झगड़े होते हैं लेकिन साथ में साधना भी होती है दूसरी सेवा भी होती है इतना है तो चलो तो ठीक तो तो है मान लिया समझ लिया चलो तो रखो तभी तो हम प्रार्थना कर पाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे या तो इस प्रकार के झगड़े होते हैं कि जिससे मन इतना दूषित हो जाता है कि समय होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते हैं सोच पाते हैं। ना तो साधना कर पाते हैं ना तो सेवा कर पाते और या तो उल्टा कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं अभी उसको मैं दिखाते रहूंगा सोचता है क्या अपना ऐसा करके की सेवा <laughs> की जाओ दूसरी चीज उसका सेवा बिगाड़ने जाओ हंसने की जरूरत नहीं ऐसा होता है वो वक्तों में भी हो सकता है <laughs> और हुआ है इसको मैं इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कैसी भावनाएं आती हैं। ऐसे कार्य भी करते हैं लोग तो इसलिए उसको इतना कंट्रोल में करके रखना है कम से कम उससे साधना और सेवा में फर्क नहीं पड़े पहिया चलता रहे ईर्षा है उसको काबू में करके रखना चाहिए ईर्षा होगी और उसको निश्चित रूप से बहुत ही नियंत्रण में रख के चलना चाहिए क्योंकि ईर्षा है वो भक्तों का अपराध करवा देती है बहुत जल्दी तो उसको नियंत्रण में रखते पहले ईर्षा का अर्थ है मत्सर्य मत्सर्य मतलब पर उत्कर्ष न हम दूसरों का जो उत्कर्ष उस, उस, उस वो हमको सहन नहीं होता है जो कोई कारण नहीं है वो खुश हुआ तो मुझे दुख हो जाता है पर दुख है दुखी और उसका उल्टा है पर दुखे सुखी दूसरों को दुख होता है तो हमको अंदर से मजा आता है कभी जितम ईर्षा करते हैं उनके प्रति ये लक्षण उत्पन्न होते हैं हमारे ईर्षा है तो उसका कुछ नुकसान हो गया तो अंदर अंदर थोड़ा मजा तो आता है यदि उसका लाभ हुआ तो लगता है कि अरे क्या मिल गया उसका तो ये होता है और ये काफी होता है भक्तों में ये होता है ईर्षा होती है भक्ति को लेकर की ईर्षा हो सकती है क्योंकि भक्ति को हम कई बार तो ज्यादातर बार गलत समझ लेते हैं भक्ति के जो भक्ति से उत्पन्न हमको भक्ति के रिलेटेड जो हमको पद मिलते हैं जो मान सम्मान मिलता है उसको हम भक्ति समझ लेते हैं उसको हम भक्ति का इंडिकेटर समझ लेते हैं कि ये भक्ति दिखाता है यदि कोई सन्यासी है तो बड़ा भक्त है यदि कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह गया तो बड़ा आदमी तो इसलिए मैं तो ये बनूंगा तभी मैं सही भक्ति भी न जाऊंगा या तो मैं और गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में मैं का होता है गृहस्थ आश्रम में और मेरे लोगों का होता है मेरा मेरा बेटा तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना चाहिए आसन के ऊपर बैठ करके सबको प्रवचन देगा सेफरोन पहना होगा उस दिन मेरा फिर ऊंचा हो जाएगा समाज में होते ऐसे ऐसे शब्द सुने हमने अलग अलग गुरुकुल में किसी किसी के पेरेंट्स के द्वारा मैं तो उस दिन के लिए सोच रही हूँ जब मेरा बेटा आसन के बैठ आसन पे बैठ करके सेफरॉन क्लॉथ में प्रवचन दे रहा होगा सब उन्नत भक्त बनेगा इतना उन्नत भक्त बनेगा वो सोचते बने मतलब ये तो ये तो विचार रहता है तो उनका बेटा तो नहीं बन रहा तो कितने दिन रहेगा अभी पतन हो जाएगा मतलब तो ये ये सब भक्तों के समझ में होता है क्यों क्योंकि ये इच्छा थी उससे उत्पन्न जो ईर्षा थी वो बन गया तो उसको तो समस्या होगी लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसकी जो आशा है उससे ये सब उत्पन्न होता है और भक्तों के समाज में ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे हम भक्तों का अपराध शुरू करते हैं इसलिए इसको तो बहुत ही ध्यान रख करके क्षमा करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ऐसी इच्छाएं आती है तो ऐसी विचार आते हैं तो नहीं, नहीं। और जिनसे ईर्षा हो रही है उनके गुण देखना शुरू करना चाहिए गुण देखना मतलब स्वयं सोचना शुरू करना चाहिए कि उनकी सेवाएं कैसे कैसे भगवान के लाभ मिशन में कनेक्टेड वो वास्तविकता तो देखने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमको भी आइडिया आएगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है अन्यथा हमको दोषी दिखते रहेंगे उसके लड़ने कि हमारा बन गया तो एक एक है तो वो घर से भागे फिन टाइम बनने के लिए पकड़ के ले गए वापस दूसरी बार आज दूसरी बार पकड़ के ले गए तीसरी बार भागे तीसरी बार पकड़ के ले गए ब्राह्मण परिवार से वो नहीं चाहते थे स्कोन ज्वाइन कराई चौथी बार भागे फिर पकड़ने नहीं आए फिर ये भी मिल गया गुरुकुल में टीचर भी बन गए फिर जब आए एक बार मंदिर में न हाँ। संतुष्ट उच्च पद से ब्राह्मण है ना तो ब्राह्मण तो मतलब कुछ शिक्षा देने चाहिए इस प्रकार का सोच हूँ उनके समाज में एक सेटअप है अभी यदि वो ब्राह्मण स्कोन ज्वाइन कर लिया और उधर टॉयलेट साफ कर रहा है तो समाज वाले क्या बोलेंगे क्या तुम्हारे क्या बना दिया ऐसे होता है लाभ पूजा प्रतिष्ठा और उससे उससे उत्पन्न परंपरा है तो अपना लड़का कुछ पढ़ाई देख नहीं रहे कारण तो तो, तो तो क्या करेगा आगे? तो ये के है कि वो इस विषय से नहीं था कि ये क्या करेगा आगे वो इस विषय से दुख होता है की हमारे परंपरा में खानदान में जो धर्म चला आ रहा है वो धर्म आगे जा करके कैसे चलेगा ये हमारे खानदान की जो परम्परा चली आ रही है जो कुल परम्परा चली आ रही है उसको आगे लेके जाना चाहिए इसके लिए तो पुत्र प्राप्त किया है नहीं तो पुत्र प्राप्त करने का मतलब क्या वो तो मूत्र ये धर्म का सिद्धांत है इसके पीछे तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं ये आगे बढ़े इसमें जो हमारी परंपरा से चला रहा है वो उसको आगे बढ़ाए नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगी ये चिंता रहती है जैसे युधिष्ठिर महाराज को चिंता थी परीक्षित महाराज के विषय में इसलिए उनके प्रश्न क्या थे ये क्या हमारे कुल का नाम रोशन करेगा जैसे चल उसी प्रकार से करेगा ना कुछ उल्टे सीधे काम तो नहीं करेगा ना तो इसलिए ये तो नहीं है लेकिन तो अभी तो जो हो रहा है वो तो पूरा प्रतिष्ठा के लिए वो ऐसा नहीं है कि हमारे खानदान में सब लोग गुरु बनते आए हैं और मेरा बेटा यदि नहीं बनेगा मतलब वो परंपरा नहीं चला रहा है उसमें वो लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं उसके लिए चिंता है मतलब धर्म के लिए चिंता है वो चिंता नहीं यहाँ पे चिंता क्या है कि समाज में हमारा क्या होगा लोग क्या बोलेंगे नाम कैसा हो जाएगा भक्तों के समाज में वैश्विक ब्रह्मचारियों संता है तो उनके रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनका भी बड़ा नाम होगा तो बड़े नाम की इच्छा है चाहे वो फलैन शिकार से हो कहीं जी आपको उस परिवार का हम अभी नहीं देखते हैं इसलिए वो नहीं है लेकिन इच्छा वो नहीं है इच्छा तो प्रतिष्ठा की है उसमें उसके कारण उल्टी सीधे चीजें आती हैं। एनवियसनेस फिर आलसीपन और सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ ये जुड़ी हुई वस्तु भी है और अलग से भी है जब साथ में कार्य करते हैं तो आलसीपना नहीं होना चाहिए आलसीपना मतलब हम जिसको कर सकते थे उसको टाले उसको नहीं किया हम 100% लगा सकते थे लेकिन हमने 80% परसेंट लगाया सेवेंटी लगाया नहीं किया ठीक है चलता है या तो ऐसा विचार कि मिनिमम जितना से चल जाता है उतना कर लो साथ में मिलकर कार्य करना है तो ये सही बात नहीं इससे क्या होता है कि हम अपना कार्य दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं और अपना कार्य दूसरे के ऊपर थोपने से दूसरे को तो लाभ ही है क्योंकि ये तो सब सेवा है तो सेवा जो जितनी ज्यादा करेगा उसकी शुद्धि उतनी ज्यादा होगी और हमको नुकसान ही है क्योंकि हमने सेवा कम की तो शुद्धि कम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि जितना कम करें उतना ज्यादा लाभ है इसलिए हमको लग रहा है हमको लाभ हो गया लेकिन एक्चुअली हमको लाभ नहीं हुआ हमको तो एक्चुअली नुकसान हुआ है और ये जो भावना है कि कम करके छूट जाने की वो अपने आप में भक्ति भावना के विरुद्ध है उस प्रकार से भी ये ये भावना जो विकसित होती है उससे वो भावना का भी नुकसान है हमारी भावना की हानि है आध्यात्मिक प्रगति की तो हानि है ही उसके साथ साथ भावना की हानि है इससे बच के रहना चाहिए जितना कर सकते हो उतना पूरा शक्ति लगाओ हो सकता है कि दूसरा का भी काम कर दो दूसरों का काम करना मतलब कि अपनी जो शक्ति है उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास वो पूर्ण शरणाधि का लक्ष्य है तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए इसलिए इसके साथ साथ सेल्फिशनेस भी जुड़ी हुई है मैं नहीं करूंगा दूसरा तो कर देगा मेरा तो लाभ हो गया ना तो ये जो स्वार्थ है उसकी भावना भी इसके साथ इस प्रकार से जुड़ी है तो आप वैदिक समय में देखे जो कुछ नियम में पढ़ रहा था तो उसमें एक नियम दिया कि सबको अपने तालाब में ही लाना चाहिए तालाब नहीं कहते क्या बोलेंगे कुंड कुंड अपना कुंड या अपना कुआ अपना कुंड विशेष रूप से मतलब कुआ में होता है सब जगह कुछ कुंड होते थे तो अपना तो अपने कुंड में नहाना चाहिए दूसरे के कुंड में नहीं नहाने जाना चाहिए ऐसा बताया कारण क्या है क्योंकि आप दूसरे के कुंड में नाहे तो आप उसका उपकार ले रहे हो उसने कुंड खुदवाया उसका मेंटेनेंस कर रहा है तो उसका उपकार आप ले रहे आप तो जा करके नहा है मजा कर दिया खुद का तो खुद खुदवाना नहीं पड़ा तो ये कौवे की चाल होती है ये कौवा ऐसा करता है कोयल के घोंसले में अपने अंडे रख देता है नहीं कोयल करती है कोयल दिया के घोंसले में अपने अंडे रख देती है और कौवा उसको पालता है अल्टीमेटली फिर कोयल निकलती है घोसले से उस प्रकार का कर दिया वो तो चूहे के बिल में जा करके हाँ वो भी ऐसा करता है वो अपना बिल बनाने के चूहे के बिल में जाकर के, को खा है, अपने उसमें देता रहने है तो अभी इसलिए उसमें वर्णन है कि अपने पोखर में या अपने कुंड में स्नान करो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हमारे पास कुंड नहीं है अभी किसी और के कुंड करना ही पड़ेगा किसी मान लो हम कहीं गए है इसलिए अपना कुंड कहीं और करना पड़ेगा स्नान तो ऐसी स्थिति में आप स्नान करके जब बाहर आओ तो दो मुट्ठी जो मिट्टी है वो बाहर निकाल दो क्यों ऐसा नहीं आप अंदर गए तो उसको वो आदमी मेंटेन कर रहा है वो कुंड को साल में एक बार उसको क्योंकि स्नान करते रहते हैं और मिट्टी आती भी रहती है दूसरी जगह से तो उसके कारण वो भर जाता है तो उसको खाली करना पड़ता है थोड़ा और गहरा करना पड़ता है तो उसका कार्य उधर जा रहा है उसका कार्य जब उधर जा रहा है और आपने उसमें स्नान किया तो वो कर्म का भाग आपको आएगा इसलिए मेरे लिए क्यों कोई और कार्य करे इसलिए चलो मेरे स्नान से आधी मुट्ठी भी क्यों भले आधी मुट्ठी गई हो फिर भी मैं दो मुट्ठी निकाल के बाहर निकालूंगा ताकि कुछ कम नहीं रह जाए मैं कुछ ज्यादा ले नहीं ये चेतना जो है वो वैदिक समाज में हर एक जगह पे थी यदि आप बाजू वाले के पास से शक्कर लेके आए मांग करके उधार के कर, दो गिलास शक्कर मांग के लेके आए हमारे पास नहीं थी, थी कुछ स्वीट बनाने के तो अभी जब वापस देने जाएंगे तो दो की चार देंगे या तीन देंगे दो का कम नहीं देंगे थोड़ा ज़्यादा ही देंगे ढाई दे देंगे चलो तो नहीं है ज़्यादा तो दो से कम नहीं देंगे सब्जी वाले भी जो पुराने जमाने के हैं या जो गाँव के होते पुराने गाँव के तब देखेंगे तो वो जब सब्जी तोलते हैं तो तोलने से फिर थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हमारा कम नहीं होना चाहिए हम किसी के हराम का नहीं खाते हैं। ये चेतना हमेशा रहती है ये चेतना हमको स्वयं में लानी है और बच्चों में भी डालनी है अन्यथा बहुत समस्या हो सकती हैल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए तो इसलिए जो घर में रहते हैं तो वो ये भी कर सकते जब मान लो कि शक्कर लेकर आए हैं या आटा लेके आए जो भी लेके आए तो भेजो भी लेने के लिए बच्चे को जो उसको पता है कितना लाए और फिर वापस देने के लिए बच्चे को भेजो और बोल के भेजो कि इतना क्यों दे रहे हैं देखो बेटा हमको ज्यादा नहीं लेना चाहिए हम जितना लिए उससे थोड़ा ज्यादा ही वापस करना चाहिए कभी किसी का ऋण लेने ला चाहिए कभी किसी का करना हमारे लिए क्यों कोई तो उस प्रकार की चेतना को विकसित करना ये सेल्फी रिश्नेस की बात है क्या सब साथ में रहके करना है तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है साथ में रहकर जब कार्य करना है तो क्योंकि स्वार्थी लोग रहे स्वार्थ की भावना रहती रही तो क्या है समाज पूरा टेकर्स क्या बोलते हैं लेने वाला समाज हो रहा जिसमें लेने वाले भरे वैदिक समाज देने वालों का समाज जिस है जिसमें सब देने वाले भरे आधुनिक समाज लेने वालों का समाज है इसमें सब लेने वाले पर दोनों कार्यों, दोनों ही केस में आर्थिक व्यवस्था तो चलती रहेगी मैं भी आपको देना चाहता हूँ तो आप भी मुझे देना चाहते हैं आप निश्चित करते हैं कि मैंने मुझे जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा आप भी दे मुझे और मैं निश्चित करता हूँ कि आपको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मैं आपको दे दू ये समाज में भी आदान प्रदान तो हो ही गया लेकिन यह आदान प्रदान से सब लोग प्रेम का आदान प्रदान प्रैक्टिकली भी ये आदान प्रदान से समाज फलता मिल है इसके विपरीत आज की भावना क्या है उस, उससे मुझके लेना बाकी है जितना तो लेना है उससे थोड़ा ज्यादा ही ले लेना चाहिए और आप भी यही सोच रहे हो मुझसे लेने का हाँ। इसलिए हम दोनों इस प्रकार से डीलिंग करते हैं। कि अल्टीमेटली तो जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा लेकिन आप मुझसे ज्यादा नहीं ले लें ले इसका मैं ध्यान रखूंगा और मैं आपसे ज्यादा नहीं ले लूँ उसका आप तो ये समाज हुआ कुत्तों का समाज कुत्ते ऐसा करते हैं ना ये रोटी का एक टुकड़ा है एक रोटी है और दो कुत्ते हैं, अभी किसको ज्यादा मिलता है ये बहुत बड़ा भेद है आधुनिक समाज और वैदिक समाज में जिस प्रभु इसको बहुत महत्व दिया है ये चीज सीखनी थी है सबको जो वैदिक समाज में रहने का प्रयास कर स्वयं के लिए दूसरों के लिए स्वयं का त्याग ये सिद्धांत है दूसरों के भले के लिए स्वयं के भले का त्याग ये बहुत बड़ा सद्गुण है और ये सिद्धांत है और ये हमको भक्ति में बहुत मदद करता है क्योंकि हमको वास्तव में तो अपने सभी प्रकार के हम जिसको भला सोचते हैं उसका त्याग करना है भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपनी संतुष्टि का त्याग यज्ञ का अर्थ है ये भगवान का ये मेरा नहीं है अर्थात मेरी इसमें से संतुष्टि हो सकती थी लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए मैं इसका त्याग करता हूँ ये मेरा नहीं है ये त्याग की भावना सीखना ये महत्वपूर्ण है शिल्प रूपा अध्याय में गीता के पचपनवे श्लोक नहीं बारहवें अध्याय में जब श्रीजातिक के बाद एक लेवल बता रहे हैं तो जब वो समाप्त होता है वो लेवल बताने वाला श्लोक तो प्रॉपर तात्पर्य लिखते कि ये जो सब लेवल इसमें एक वस्तु है है आपको भोग नहीं नहीं करना यदि भगवान को नहीं दे सकते तो देवी देवता को दो देवी देवता को नहीं दे सकते तो कोई ऐसे कार्य में दो जिससे लोगों का भला हो होना स्कूल बनाओ जो भी कुछ बनाओ स्कूल में लाजुनी स्कूल नहीं गुरुकुल गायों की सेवा के लिए दो कुछ भी के भगवान को नहीं दे सकते तो इधर दो किधर दो लेकिन खुद मत लो ये कॉमन है सब में फिर वो जितनी जिसकी प्रगति है उतना वो किसको दे रहा है वो अंदर पड़ेगा तो ये प्रभु बता रहे हैं कि इसमें कॉमन वस्तु है खुद भोग नहीं करना तो इसलिए ये वर्णाश्रम समाज का एक केंद्रीय भाग था सबके मन में ये शूद्र के मन में भी ये चेतना रहती थी कि मैं यदि काम कर रहा हूं तो मैं लूंगा अन्य नहीं सब शुद्ध रखेगा तो यह भावना बहुत महत्वपूर्ण है नहीं होना तो इसलिए फिर आलसी भी नहीं हो आलसी फिर नहीं होंगे आलस्य उसके साथ जुड़ा हुआ है जब हम कुछ भी खुद नहीं लेंगे तो हम आलस्य में नहीं होंगे हमको ज्यादा करना है जितना कर रहे हो उससे ज्यादा करना है तो आलस्य नहीं अभी अथवा नहीं न अर्जुन उस प्रकार उस भावना में कि अभी और कितना इन झगड़ों के विषय में झगड़े तो बहुत होते ही हैं अनंत है इसकी चर्चा तो इसका उपाय अल्टीमेट उपाय है भगवान की शरण लेना और अपने हृदय से काम को समाप्त कर देना ये, ये इसका अल्टीमेट उपाय है वो जब तक पूरा नहीं होता है वो प्रयोजन प्राप्त नहीं होता है तब तक हमको स्थिति ऐसी बनाए रखनी है जिसमें हमारे साधना चलती रहे और सही से हम भक्तों के साथ रह करके कार्य कर सके इस वस्तु के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अंदर अंतर्गत जो सदाचार के नियम है किस प्रकार से आचरण करना चाहिए सभी प्रकार से उसके अंतर्गत जो एटीट्यूड भावनाओं का वर्णन है ये सब वस्तुए हम जब पालन करेंगे समाज में धीरे धीरे अपने अंदर लाएंगे दूसरों के अंदर लाएंगे तो ये सब जो वस्तुएं हैं वो सामाजिक स्तर पे हम इसको काफी विराम दे सकते हैं सभी वस्तुओं को सामाजिक स्तर पे कम कर सकते हैं काफी हद तक झगड़े भी कम होंगे ईर्षा भी कम होगी आलस्य भी कम होगा एक और समस्या है जब सामाजिक स्तर पर लोग रहते हैं तो काम की लड़के लड़कियां बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे से अनैतिक स्त्री संबंध होने लगते हैं बड़ी समस्या है कॉम्युनिटीज में हमेशा क्योंकि साथ में रहते हैं ये रहता है तो ये सभी समस्याओं के लिए वैदिक बिहेवियरल नॉर्म्स इसको कहते हैं इंग्लिश भाषा में वही दिखा जाता वो जब होगा तो उससे लाभ होता है उससे इन सब चीजों को मिनिमाइज कर सकते काफी जैसे अभी लास्ट वाली जो चीज बताई तो स्त्री और पुरुष साथ में होते ही नहीं थे उसके लिए सब व्यवस्थापन करते थे वैदिक समाज में तो उसके कारण वो कामवासना बढ़ ही नहीं पाती थी कंट्रोल में रहती थी नियंत्रण में रहती थी उमर आने पर भी नियंत्रण में रहती थी उस प्रकार से लोगों को देखना सिखाते थे चलना सिखाते थे बोलना सिखाते थे ये सब वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण है तो ये हमको मदद करती है भक्तों का संग सही तरह से ले पाने भक्तों के संग में अपराध नहीं होने से इन सब चीजों में तो इसलिए इसका जो मुख्य वस्तु है कि जब भक्तों के संग में रह रहे हैं साधक अवस्था में है तब वर्णाश्रम के नियमों को हम स्थापित करें धीरे धीरे अच्छे से तब जाकर के सामाजिक स्तर पे काफी इसका कम होगा इंडिविजुअल स्तर पे हमको प्रयास करते ही रहना जिस प्रकार हमने सामाजिक स्तर पे इस प्रकार से कम है। ठीक है हमें समाप्त है की परम पूज्य गुरु महाराज की जा